श्रीमद्भागवत महापुराण एकदश स्कंद अथ चतुर्दशोध्या भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन उद्ध उवाच वेष्ण से यां से बहुने ब्रह्मवादि तेजा विकल प्राधान्य उहो एक उद्धव जी ने पूछा कृष्ण ब्रह्मवादी महात्मा आत्मकल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं उनमें अपने अपने दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है स्वामीन भक्ति योगोनपेक्षित निरस् सर्वत संगम ये स्वामी आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में ही तन्मय हो जाता है। श्री भगवान प्रलय वाणी वेद संगिता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यदात्मक भगवान श्री कृष्ण ने कहा प्रिय उद्धव यह वेदवाड़ी समय के फेर से प्रदय के अवसर पर लुप्त हो गई थी फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है तेन प्रोक्ता च पुत्राया मनवे पूर्व ततो सा तथो भृज्वादयो गृहन सप्त ब्रह्म महर्षय ब्रह्मा ने अपने ज्येष पुत्र स्वयंभु मनु को उपदेश किया और उनसे भृगु पुलस्त और क्रतु इन सात प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया ते पितापुत्रा देभदानुह्य मनुष्य सिंध गंधर सब सबिद्या इन ब्रह्मषियों की संतान देवता दानो गुहियक, मनुष्य सिद्ध गंधर्व विद्याधर चारण नाग राक्षस और किम पुरुष आदि ने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्मर्षियों से प्राप्त किया किम देवा किन्नरा नागारक्ष किम पुरुषा दे भूतानां बहुवयस्ते प्रकृतियो सत्व तमो भूर्भूता सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव उनकी वासनाएं सत्व रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न भिन है इसलिए उनमें और उनकी बुद्धिवृत्तियों में भी भेद इसीलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेद का भिन्न-भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं वह वा वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि स्वाभाविक ही है एवं प्रकृति वित्रा भिद्यंते मत यो नि पारंपरिये न के साथ मतियो पर इसी प्रकार स्वभाव भेद तथा परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों के बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं मन्माया मोहित पुरुषा कर्म यथा रुचि प्रिय उद्धव सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्मकल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं धर्म में के यदस् काम सत्यम दमम समम अन्य वदंत स्वाथम वाच ऐश्वर्य त्याग भोजनम पूर्व मीमांसक धर्म को साहित्याचार्य यश को कामशास्त्री काम को योगविद्ता सत्य और समधमादि को दंडनीतिकार ऐश्वर्य को त्यागी त्याग को और लोकायतिक भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लक्ष्य बतलाते हैं केज्ञ तपोदानमृता वही साम लोका कर्म दुखों कर्मयोगी लोग यज्ञ तप दान व्रत था यमनियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं परंतु ये सभी कर्म हैं इनके फलस्वरूप जो लोक मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है और सच पूछो तो उनके अंतिम गति घोर अज्ञान ही है उनसे जो सुख मिलता है वह नगण्य है और वे लोग भोग के समय भी असूजा आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण है इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में न पड़ना चाहिए मैं अर्पितात्मन सभ्य निरपेक्ष मैं आत्मना सुखम युतः आत्मना प्रिय उद्धव जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतकरण को सब प्रकार के मुझे ही समर्पित कर चुका है परमानंद स्वरूप मैं उसकी आत्मा के रूप में स्फुर्त होने लगता हूँ इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है विषय लोलुक प्राणियों को किसी प्रकार मिल नहीं सकता शांतस्य समचेतसः मया अकिु सुखमया दिशः जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे सारिद्ध का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है न पारमेषम न महेंद्रधिष्ण्यम न सावभौम न रसाधिपत्यम नोग सिद्धेर पुनर्भव मय्यर्पितात्मे क्षति मद विन्य जिसने आप अपने को मुझे सौंप दिया है वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद चाहता है और न देवराज इंद्र का उसके मन में न तो सार्वभम सम्राट बनने की इच्छा होती है और न वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसातल का ही स्वामी होना चाहता है वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता न तथा में प्रियतम आत्मयो निर्णय शंकर न श्रीवात्मा चिथा उद्धव मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा आत्मा शंकर सगे भाई बलराम जी स्वयं अर्धांगनी लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्भरम समदर्शनम अनुब्रजा हम नि जिसे किसी की अपेक्षा नहीं जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रख कर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घुमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उडकर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं निना रक्त चेत शांता महांत काम तरपे जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है यहां तक कि शरीर आदि में भी अहमता ममता नहीं रखते जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है जो संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है प्रायः उद्धवजी मेरा जो भक्त अभी नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं अपनी ओर खींच लिया करते हैं वही वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता यथा समृद्धि करो ते धांस भस्म सात तथा मध्यतया भक्त कृष्ण सह उद्धव जैसे धदकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णतया जला डालती है न साध्योग धर्म उद्धव न स्वाध्यापस्यागो यथा भक्ति ममोजिता उद्धव योग साधन ज्ञान विज्ञान धर्मानुष्ठान जप पाठ और तप त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितने दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेम मयी मेरी भक्ति भक्त्यामेकयाग्राह्य श्रद्धे प्रिय सताम भक्ति पुनातिमिष्ठा सपा सपाकाल नवात मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूँ मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चांडाल है धर्म सत्य दयापे पेतो विद्या व तपसान मदभक्ता पेतमात्मान न सम्य प्रपुनाति इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित है उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है कथम सा बिना रो महता जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता चित्त पिघलकर गदगद नहीं हो जाता आनंद के आंसू आँखों से छलकने नहीं लगते तथा अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतराने नहीं लगता तब तक उसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है गद च पुनाति जिसकी वाणी प्रेम से गदगद गद हो रही है चित्त पिघलकर एक ओर बहता रहता है एक क्षण के लिए भी रोने का ताता नहीं टूटता परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है भैया उद्धव मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है यथा यथाग्निना हेमल जहाते पुनः स्वं भजते चूपम आत्माच चर्मा संयं विधू मद्भक्ति योगे न भजन जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थित हो जाता है वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ यथा यथा परिमृद्य सौ मतपुण्य गथा श्रवणाभिधान तथा तथा पश्यति चक्षुर्थन संद्धव जी मेरी परम, परम पावन लीला कथा के श्रवण कीर्तन से जो जो चित्त का मैल धूलता जाता है त्यों त्यों तो उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है विसज्जते मां मनुस्मर तह्य प्रबल जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है और जो मेरा स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है तस्मा सद्भिध्यानम यथास्वना मनोरथम समाधस्व मरो मद्भाव इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो अरे भाई मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं जो कुछ जान पड़ता है वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो आत्मवान चिंत संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करे न तथाश भले प्रसंगत यथा, यथा तत्संग प्यारे उद्धव स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है वैसा क्लेश और फसावट और किसी के भी संग से नहीं होते उद्धव उच यथाथ्वामरवृन्दाक्ष याद समवादात्मक ध्यानम तम वक्त मर हसी उद्धव जी ने पूछा कमल नयन श्याम सुंदर आप कृपा करके यह बतलाइए कि मुमुक्ष पुरुष आपका किस रूप से किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करे